ॐ द्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम्श्रिंगस्तवासनुभि व्यसेंदेव यदा ओम शांति शांति शांति हरी ओम तत्सत मैं आप लोगों के इस जिज्ञासा को देखकर वस्तु में बहुत ही मुग्ध हूँ पिछले तीन दिनों से लगातार आप लोग इतने दूर दूर से आते रहे और अब भी अगले तीन दिवस इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आप लोग आएंगे और ऊपर श्रवण करेंगे स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि वन के वेदांत को हर एक के घर तक पहुंचा पहुंचाना ही मेरा कर्तव्य है उपनिषद के इतने शुद्ध ज्ञान इतने उच्च विचार क्या वो कुछ व्यक्तिगत क्या वो कुछ एक श्रेणी के बीच या ऋषि मुनियों जंगलों तक सीमित रहेगी भगवान गीता में कह रहे हैं कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते इस जगह संसार में ज्ञान के तुलना में और कुछ भी पवित्र नहीं है ज्ञान के तुलना में कोई स्रोत ज्ञान के तुलना में कोई नदी ज्ञान के तुलना में और कुछ भी नहीं है सबसे पवित्र ज्ञान है तो ज्ञान क्या है उपनिषद में जो हम ज्ञान पाएंगे पते है ज्ञान क्या है ज्ञान है सत्य का स्मरण सत्य का स्मरण सबसे बड़ा सत्य क्या है हुए माई मैं कौन हूं हम लोग विस्मृति को पा चुके हैं और अज्ञान क्या है कह रहे कि अज्ञान सत्य का विस्मरण है तो उपनिषद हमें बार बार यही सिखाएगी यही शिक्षा देगी कि मूलतः हम सच्चिदानंद हैं वास्तव में हमें कुछ दुख है नहीं ये रहा मैं ये रहा सुख ये रहा दुख दो रास्ते निकल गए ये रास्ता गया सफलता का ये रास्ता गया विफलता का ये मैं हूं मैं न तो सफल हूं मैं न तो विफल हूं मैं न तो सुखी हूं मैं न तो दुखी हूं मैं मैं हू तो मैं कौन हूं मैं सच स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप जब मैं कभी सफलता के मार्ग के तरफ चला गया तो मैं अपने जीवन को साफल्य मंडित देख रहा हूं विफलता के तरफ तो मेरा मन खराब हो जा रहा है अब आस्ते दिनमान चला जा रहा है रात्रि का आवागमन अधेरा हम अधेरे से ढक जाएंगे उसका मतलब ये नहीं कि मैं अधेरा हूं कल सुबह फिर रोशनी आएगी सूरज उठेगा उदयतिमिहरो विगल अति मिहरो फिर मैं रोशनी से ढक जाऊंगा इसका मतलब मैं रोशनी हूं ऐसी बात नहीं है न तो मैं रोशनी हूं न तो मैं अधेरा हूं मैं मैं ही हूं कभी कभी मैं अपने आप को अधेरे में घेरा पाता हूं कभी कभी मैं अपने आप को प्रकाश के द्वारा घिरा पाता हूँ मगर स्वरूप मैं न तो प्रकाश हूं न तो अंधकार हूं तो उपनिषद मेरे स्वरूप को बार बार यही सिखलाती है यही दिखाती है उपपूर्वक निपूर्वक श्रद्धा तो क्विप्रत है उप अर्थात नैकटत लाभ करने से ऐसे ज्ञान ऐसा विषय जिसका नैकटत लाभ करने से श्रद्धा तो अर्थात तो तो शिथिल हो जाते हैं मेरा संसार के प्रति बंधन मेरा संसार के प्रति मोह मेरा संसार के प्रति माया का जो एक मैं पार रहा हूं अपने आप को माया से घिरा हुआ यह शिथिल हो जाता है उपपूर्वक नहीं पूर्वकर्ता, निश्चित तौर पर निश्चित कोई शंका नहीं कोई दो राय नहीं की उपनिषद के अध्ययन करने से मेरा संसार बंधन टूट जाएगा संसार के प्रति माया मोह अब तक जो मैं अपने आप को मैं सोच रहा था मैं ही सुख हूँ मैं ही दुख हूँ मैं ही सफलता हूँ मैं ही विफलता हूँ मैं ही जय हूँ मैं ही पराजय हूँ ये सब गलत फहमिया है इन गलत फहमियों को उपनिषद के ज्ञान से ही एकमात्र दूर की करना संभव है तो मुख्य आठ उपनिषदों में से मुंडक उपनिषद बहुत गुरुत्वपूर्ण है किसी भी उपनिषद का कोई दृष्टा का नाम नहीं है उपनिषद के कोई रचयिता नहीं है लेखक नहीं है उपनिषद हर एक उपनिषदों को कुछ कुछ ऋषियों ने साक्षात किया दर्शन किया देखा और अपने शिष्य प्रशिष्य परंपरा से वह आता गया किसी भी उपनिषद किसी ऋषि के नाम से नहीं हुआ मुंडक उपनिषद मुंड धातु से बनता है मुंड अर्थात हम लोग जैसे सेव कर लेते हैं सिर के बाल को सेव कर लेना मुंडित हो जाना मुंडन करना तो अज्ञान का मोचन या उपनिषद वो उपनिषद है जिससे कि अज्ञान दूरीभूत कुसंस्कार दूरीभूत तमस समय से तमस दूरीभूत उपनिषद मुंडक उपनिषद का विशेषता यह है कि हम देखेंगे कि हमें सत्य गुण का कैसे विकास आस्ते कर पा रहे हैं सत्य गुण को बढ़ाए बगैर हम लोग बोलते पंद्रह साल हो गया अधिका लिए हुए बीस साल हो गए तीस साल हो गए पर कुछ हो नहीं रहा है अरे होएगा क्या कुछ होने के लिए तो सत्य गुण की जरूरत है अधिकारत्व को प्रतिष्ठित किए बगैर पर हम अधिकारी तो बने आजकल जैसे वही चर्चा एक भाई के साथ हो रही थी चारों तरफ इंस्टीट्यूट ऐसे मशरूम कैसे जग गए हैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बायोटेक्नोलॉजी कॉलेजेस। पुराने जमाने में उच्च शिक्षा के अधिकारी सिर्फ उन लोगों को माना जाता था जो लोग सत्व गुण के अधिकारी है सात्विक उच्च शिक्षा सत्य गुण को बढ़ावा दिए बगैर सत्य गुण को लाभ किए बगैर उच्च शिक्षा नहीं हो सकती देहरादून में एक, एक एडुकेशनल हब है वहां पर नौ यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज नौ यूनिवर्सिटीज कम ज्यादा सभी यूनिवर्सिटीज में, में मेरा आना जाना रहता है अब तो तक सर्वे लिया मैंने कुछ एमएसडब्ल्यू के बच्चों को प्लेसमेंट पे आते हैं हमारे वहां एमएसडब्ल्यू के है तो हमने देखा कि सेवेंटीन ही सत्व गुण के अधिकारी हैं सिक्सटी है, है राजस्विक रजस उपद्रवी मानसिकता चंचल तिरबिर, तिरबिर, तो पांच घंटे या छह घंटे क्लास में ब्लैक बोर्ड के सामने चुपचाप बैठे रहना नोट्स लेना वो उसके वो लोग अधिकारी है ही नहीं तो लोग खुराफात के लिए ही बार बार सोचते रहते हैं आज डीन को घेराव करना है कल रजिस्ट्रार को घेराव करना है फिर प्रिंसिपल को घेराव करना है आज इसको तोड़ो कल उसको फाड़ो यही करते करते कुछ तो करना पड़ेगा और बात बाकी है तामसिक पता चल गया सात्विक बच्चों को क्या आज स्ट्राइक होने वाली है ये लोग कॉलेज गए नहीं ये लोग घर ही में पढ़ना शुरू कर दिए 65 परसेंट जो राजस्विक है वह लोग तामसिक बच्चों को बोले चल आज वो उसको तोड़ेंगे चल आज प्रिंसिपल का घेराव करेंगे ये लोग बोलते नहीं भाई मुझसे नहीं होगा ये लोग जाके हॉस्टल में जाकर सो गए तो वास्तव में उच्च शिक्षा के जो अधिकारी थे 17 प्रतिशत वे लोग डिप्रेवड हो गए क्यों हमने एडुकेशन फॉर ऑल कर दिया एडुकेशन फॉर ऑल अर्थात उसमें राजस्व गुण सम्पन्न बच्चे लोग भी आ जाएं जिनमें अधिकारी है अधिकारित्व तो है ही नहीं पांच घंटे सात घंटे शांत चित्त के साथ चुपचाप बैठकर ब्लैक बोर्ड के सामने अपने प्रोफेसर लोगों से लेक्चरार से सुनने की क्षमता ही नहीं है हर एक उपनिषद का एक एक मंगलाचरण होता है मंगलाचरण जिसका प्रारंभ शुभ अंत भी शुभ हर एक उपनिषद का एक एक कुछ कुछ मंगलाचरण रिपीटेडेड हो गई है पुनरावर्तन के रूप में पाते हैं मुंडक उपनिषद के मंगलाचरण का एक बहुत सुंदर मीठा पोषा की नाम है पुरुषार्थ सूत्र या पुरुषार्थ साधन भगवान से प्रार्थना की गई ओम भद्रम करने भी श्रीयाम देवा हे देवगण आशीर्वाद दीजिए कानों से हम भद्र अर्थात अच्छी बातें अर्थात कल्याणकारी शुभ अनुकूल ऐसी बातें हम सुनने में सक्षम होवे जिससे कि मेरी मानसिकता मेरा बौद्धिक स्थिति बौद्धिक शक्ति में बढ़ा हुआ है भद्रम करने भी श्रीणुयाम देवा भद्रम पश्चिम अक्षर भी ही। अपने आंखों से भी मैं मंगलप्रद दृश्यों को देख सकूं, अनुकूल दृश्यों को देख सकूं, जान सकूं, पहचान सकूं, उनमें रम जाऊं आनंदित हो जाऊं फिर कह रहे हैं कि इज त्राह स्थिर अंगई अर्थात पूज्य देवगण हमारा अंग प्रत्यंग स्थिर होवे एक ग्लास को हमने एक ऐसे आधार पर रखा जो हिल रहा है तो आधार आधे संबंध वो टेबल ही हिल रही है तो ग्लास भी हिलेगा ग्लास हिल रहा तो ग्लास का पानी हिलेगा तो ग्लास का जो पानी हिल रहा है उसमें मैं अपने प्रतिबिंब को कैसे देख पाऊ तो किसी भी एकाग्र चित्तता के लिए फर्स्ट कंडीशन बन जाता है यही कि स्थिर कुछ लोग हाथ मट मट मटवट करते रहते पाओ को थक थक थक थक थक थक थक थक रहते चंचलता का बही प्रकाश रजोगुण इतना रजोगुण केवल वो लोग चुपचाप बैठ भी नहीं पा रहे हैं थर थर थर थर थर थ्रपाओं को हिलाते जा रहे हैं ये सब लक्ष्य है रजोगुण का तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सात्विक गुण मुझमें है देवगढ़ जिस विषय का मैं श्रवण करने जा रहा हूं जिस विषय का पठन पाठन करने जा रहा हूं इसके लिए सात्विक गुण मुझमें आप बढ़ा दीजिए मेरे अंग प्रत्यंग सब स्थिर हो शरीर हिलता जा रहा तो मन भी हिलता जाएगा मन हिलता जा रहा तो बुद्धि अंतकरण फटफट ये चिंता करो सोचते सोचते फिर मन वहां चला गया वहां चला गया वहां चला गया वहां चला गया एक घंटे बाद आप लोग चले गए अरे महाराज ने क्या बात कही क्या वेदांत की ऊंची ऊंची बात क्या कही तो हम नहीं बता पाएंगे बस चर्चा बहुत अच्छी हुई क्या वो रजिस्टर नहीं कर पाई अशांत चित्त से अशांत मन से हमने जो सुना तो जो कुछ भी हमने सुना उसमें भद्रम उसमें कल्याणकारी अंश में ग्रहण नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं कि हमारे चारों तरफ एकदम अच्छे-अच्छे अच्छी, अच्छी दृष्टि जो आप दृष्टि में अकल्याणकारी हो अमंगलप्रद हो उसमें विचलित न हो। ये मेरे मन मुताबिक संसार नहीं बनेगा संसार के अनुरूप मुझको अपने आप को ढाल लेना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता हूँ मेरे इच्छा अनुसार यह जगत संसार चलेगा नहीं मगर जो दृश्य जो शब्द मेरे आध्यात्मिक उन्मेष के लिए जरूरी नहीं है उनसे मैं विचलित नहीं होऊंगा। फिर कह रहे हैं कि देव हितम यद आयु हो हम आपको सबको देवता हम सबको एक आयु मिली है परमायु किसी का साठ साल सत्तर साल अस्सी साल गीता में भगवान करे एकमात्र हिंदू धर्म में ही मृत्यु को भी देवता का रूप दिया गया भगवान कह रहे हैं कि मैं ही मृत्यु के रूप में भी मनुष्य के सामने आता हूँ दूसरे सब धर्मों में मृत्यु भयावहता डरावनी चीज मगर भगवान कह रहे हिंदू धर्म में मृत्यु भी भगवान के आई रूप है ये संभव ही नहीं कि कोई सेंटेंस होता जाए लंबा होता जाए एक पन्ना दो पन्ना पहले के जमाने में के, इंग्लिश में हम लोग देखते थे एक पैराग्राफ के बाद एक पन्ने के बाद फुल स्टॉप कंपाउंड सेंटेंसेस कितना भी लंबा हो जाए फुल स्टॉप तो देनी ही पड़ेगी तो मृत्यु तो भी मानो की एक फुल स्टॉप है किसी को भगवान ने जितनी आयु दी है आयु के बाद एक फुल स्टॉप पूर्ण विराम हो गया फिर नया सेंटेंस नया वाक्य फिर नया जीवन शुरू है मगर जरूरत इस बात की है कि भगवान ने हमको आपको जितनी आयु दे रखी है देव हितम यद हो जितने भी देवता ने मुझको 70 साल अस्सी साल नब्बे साल उसमें से 40 परसेंट तो मैंने सोकर ही व्यतीत कर दिया 100 साल की आयु में 40 साल तुम्हें तो सोता ही रहा कम से कम अगर 50 साल न हो 40 साल तुम्हें तो निद्रा देवी के ही गोदी में पड़ा रहा सोता रहा 20 साल फिजूल की बात अखबार पढ़ते ये पढ़ते ये चर्चा कुछ जरूरत ही नहीं जिससे मैं और भी विचलित हो गया ग्राम्य वार्ता चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन गोस्वामी को, को जीव गोस्वामी को कह रहे जाओ अब तुम लोग यहां मत रहो वृंदावन में चले जाओ प्रभु हम लोग आपके पास आए आप हाँ, वृंदावन भेज दे रहे? क्या करेंगे वृंदावन में बहुत सुंदरता के साथ कहते हैं ग्रह्म वार्ता ना कोई बे ग्रह्म वार्ता ना सुनी बे भालो ना खाई बे भालो ना न पोबे अमान्य मानव बोधे ब्रोजे राधा कृष्ण सेवी बे साधन करने का यही फर्स्ट कंडीशन है ग्राम्य वार्ता ग्राम्य अर्थात फिजूल की बातें मत कहना फिजूल की बातें मत सुन मगर हमें हमें आप में जिम्मेदारी दे दी गई है विश्व प्रेम का सुबह उठकर अखबार न पढ़े तो फिर कुछ कमी रह जाती है 27 जनवरी को मूड ऑफ क्यों कल प्रेस वाले एकदम पेपर 26 जनवरी कल प्रेस बंद थी तो अखबार निकली नहीं तो दिन खराब हम लोगों का कहा क्या रहा सिंपली गैदरिंग न्यूज न्यूज यहां से वहां उससे कुछ जरूरत नहीं नथिंग टू डू मगर देवता ने जो आयु हमें दी थी देवताओं के द्वारा प्रदत्त आयु से हम अपने जीवन को यथार्थ कृतार्थ नहीं कर सके फिजूल में चली गई बंगला में कहावत है पूरा जीवन होई होई करे ले जीवन सुंदाए हाय हाय करे मरते हम बचपना युवावस्था हो हो करते करते आनंद में गुजार दिया अब जीवन संध्या हाँ एक बच्चा है बच्चे में रजोगुण बहुत ज्यादा होता है चिरतर बिरतिर बिर बिर ये कर रहा वो कर रहा ये कर रहा वो कर रहा सब लोग बोलते है भैया तेरी बैटरी कौन से कंपनी की है बैटरी डाउन ही नहीं होती दिन भर एकदम बूढ़े लोग सीनियर सिटीजन उसमें तमस ज्यादा हो गया एक जगह बैठे हैं तो बैठे ही हैं इनर्शिया ज्यादा हो गई अपने नाती पोतों का खुराफात को देखकर वे लोग गुस्सा होते, दे, गाली देते रहते हैं अपने बेटों को डरते रहते बहू को डांटते रहते हैं इसको च, क्या? हुँ? वे लोग त्रिंग ब्रिंग नहीं कर पा रहे हैं तो बचपना भी सा, सात्विक गुण के लिए नहीं है बुढ़ापा भी सात्विक गुण के लिए नहीं है सात्विक गुण जीवन में सामंजस्य के लिए युवावस्था है बचपने में भगवान ने सृष्टि की है ऐसी राजसिक गुण बुढ़ापे में तामसिक गुण युवावस्था से जिन लोगों ने सात्विक गुण को अपना नहीं लिया सात्विक गुण को पनपा नहीं लिया मगर क्या करेंगे अभी अगर आप लोग गीता पढ़े सब लोग डिस्करेज करेंगे रिटायरमेंट के समय गीता आपके कलीग्स लोग दे देंगे साठ साल की उम्र में अब पढ़ो भाई गीता मगर तब सात्विक गुण है नहीं आदत में नहीं सिरे से बना नहीं पाऊंगा तो ये मंगलाचरण यहाँ पर है कि पुरुष सूत्र या पुरुषार्थ सूत्र इसमें तीन चीज आती है क्या टीकाकार लिखते हैं पुरुष का संबंध कल्याणकारी वचन सुनने में है आज दिन भर हमको हिसाब निकास करना पड़ेगा कि आज दिन भर में कितने मैंने कल्याणकारी वचन सुने आप लोगों का सौभाग्य है कि महाराज ने यहाँ पर पूरे दिल्ली के अलग अलग प्रांतों में पाठ चक्र का बंदोबस्त किया है कम से कम इतवार को तो जाकर आप सुन पा रहे हैं बैटरी चार्ज हो रही है तो पुरुष का पुरुषार्थ पुरुष अर्थ पर पुरुष नारी उससे नहीं है इस नवद्वारे पूरे देही हमारे आपके शरीर के अंदर जो जीवात्मा परमात्मा के रूप में विराज कर रहे हैं यही एक पुर है यही एक नगर है इसके नौद्वार है जिसके हमारा आपका पुरुषार्थ किसमें है पहला पुरुषार्थ है कितना हमने कल्याणकारी वचन सुने अर्थात लिसन हियर नहीं अंग्रेजी में दो शब्द टू हियर टू लिस्टन हियर अर्थात किसी तरह कर्ण गोचर करना लेन अर्थात विद रेप अटेंशन ताकि मेरे मन में रजिस्टर्ड हो गई कल्याणकारी वचन कितने मैं सुनने में आज सक्षम रहा आप कितने सुनने में सक्षम रहे कितने कल्याणकारी वचन ऐसे वचन पुरुषों का वचन माँ कहती थी माँ के पास एक बहू गई रांची कहती माँ तुम्हारा निर्मल तो बेसी को रेवा के निर्मल निर्मल्य अर्थात बेलपत्ता और फूल चंदन ले पकड़ हंसते कहती है कि बाबा अंतकरण निर्मल ना होले निर्मल की करवे अंतकरण अगर निर्मल ना होवे तो निर्मल्य क्या कर सकता है एक हजारों निर्मल्य हम ले लें ऑफर्ड फ्लावर्स हम ले ले लाखों निर्माल्य का हम घर में, में एग्जीबिशन बनाने लाखों करोड़ों निर्माल्य है मगर अंतकरण निर्मल नहीं है और अगर अंतकरण निर्मल हो गया सात्विक गुण संपन्न हो गया तो किसी भी निर्माल्य की जरूरत पड़ ही नहीं जाती तो पुरुषार्थ हमारा आपका पहला किस्म है हम और आप सोचते हैं पुरुषार्थ मेरे राइट को लेने में है अधिकार को जताने में है तो पुरुषार्थ ने मतलब तो पशु भी अपना अधिकार जताता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मगर मनुष्य का मनुष्यत्व तो पुरुष का पुरुषार्थ किसमें है कह रहे हैं कि ऋषि कह रहे हैं मंगलकारी वचन सुनने में भद्रम पश्य में अक्षर मंगलकारी दृश्य कल्याणकारी दृश्य देखने में पुरुष का संबंध कल्याणकारी दृश्य देखने में है पुरुषार्थ तीसरे पुरुषार्थ तीसरा पुरुषार्थ कह रहे हैं की दृढ़ युक्त देह व मन दृढ़ अवयव शरीर सुठाम हो उपनिषद में हम पाते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सुठाम शरीर इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं दुर्बल देह से गीता हम समझ नहीं पाएंगे देह को पहले सुठाम करने की जरूरत पड़ी थी फुटबॉल खेलकर देह को पहले हम सख्त समर्थ बनाए मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडीशन ऑफ अवर फिज़िक। शरीर दुर्बल है तो मन भी दुर्बल रहेगा अशांत बन रहेगा उस अशांत मन से दुर्बल चित्त से हम कोई दर्शन या उच्च भावना के को अपने मन में हम बैठा नहीं पाएंगे तो कह रहे हैं कि अब आगे बढ़ते हैं तो मुंडक उपनिषद का भाषा बहुत सरल है सुलित है काव्यमय भाषा है और इसमें पांच पांच अंशों में इसको विभाजित किया जा सकता है पहले ज्ञान की परंपरा ये ज्ञान कैसे आई कहा से आई ज्ञान उस ज्ञान की परंपरा मुंडक उपनिषद में है फिर पाते हैं गुरु शिष्य की विशेषताएं क्या है भूतेशानंद जी कहते थे कि सब लोग दीक्षा लेने चले जाते हैं अपने आप को उपयुक्त किए बगैर एक कोई साइकिल मरम्मत करने आते। सीखना चाहते उसको भी एक गुरु की जरूरत है पिकपॉकेटर पॉकेटर जो मनना चाहते उसको भी एक गुरु की जरूरत है तो अध्यात्म के मार्ग में बढ़ने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है जरूर है मगर अचानक गुरु नहीं हो पाएगा गुरु प्राप्तिकरण के लिए मानसिक मानसिक प्रस्तुति की जरूरत पड़ती है तो कुछ विशेषताएं क्या विशेषताएं हैं यहां पर आकर हम देखेंगे गुरु की विशेषता क्या है शिष्य की विशेषता क्या है फिर अपरा विद्याद्या को छोड़कर परा विद्या नहीं हो सकता मंडक के भाष्य के भूमिका में शंकराचार्य लिखते हैं गुणाधिक्य विशिष्टो यह जना जो मनुष्य एक ही मनुष्य में एक से अधिक गुणों का समन्वय हो गया है बहुत अच्छा कुक इंटीरियर डेकोरेशन गाना भी बगीचे में भी पारंगत है मात्र पढ़ायणा है दूसरों को वेल्यूज सिखाने के लिए भी तमन्ना छा रही है तो किसी एक चरित्र में एक से अधिक गुणों का जब समावेश हो जाए वही मुंडक परिषद का अधिकारी है गुणाधिक एक से अधिक गुण एकदम मास्टर पीस न होवे मगर लगभग लग एक से अधिक गुणों का वो अधिकारी है क्यों तब उसको पता चलेगा जितने भी एक से अधिक गुण सब पराविद्या सब अपरा विद्या मुंडेन वर्ल्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश लिटरेचर हिंदी मेडिकल लाइन लॉ इंजीनियरिंग ये सब के सब अपरा विद्या है, क्या हो ये इनको जानने से इन सब विषय के प्रतिपाद्य तत्व के साथ मनुष्य एकत्व अनुभव नहीं कर लेता है फिजिक्स पढ़ते वे फिजिक्स के थ्योरी के साथ मनुष्य नेवर गेट वेटफुल्ली यूनिफाइड और आइडेंटिफाइड परा विद्या क्या है श्रेष्ठ विद्या क्या है जिसको जान लेने से जिसको समझ लेने से अनुभव करते करते मनुष्य वही बन जाता है तो अपरा विद्या का विशेषता यहाँ पर हम वर्णन उसके बाद ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई कैसे ये सृष्टि जहाँ हम लोग रह रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा का विषय यहाँ पर बना पाएंगे और अंत में है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व निरूपण यही हमारा लक्ष्य है परम लक्ष्य क्या मैं विच्छिन्न नहीं हू इस मुंडक उपनिषद के चरम और परम जटिल कठिन तत्व को कबीर के दोहावली में हम लोगों ने बचपने में पढ़ी थी कबीरदास लिखते हैं कि साधना के भजन साधना के शुरुआत में सैद्धांतिक रूप से ये हमको जान लेना पड़ेगा हेरत हेरत हे, हे, हे सखी रहिया कबीर है राय बूंद समानी समुन्द माँ सोकत हेरी जाए प्रभु को सखी के रूप में वर्णन कर रहे हैं कोई कोई हिन्दी के जैसे मैथिली शरण गुप्त इत्यादि उन लोगों का मानना है सखी नहीं मृत्यु को कबीरदास रामदास सिंह दिनकर इत्यादि वे लोग हिंदी के बड़े बड़े दिग्गज पंडित वे लोग कह नहीं ये प्रभु के उद्देश्य से भगवान को ये सखी भाव से साधना है मगर मैथिली शरण गुप्त कहते नहीं ये मृत्यु को सखी बना लिया मृत्यु के उद्देश्य से कबीरदास कह रहे है कि हे सखी मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं मगर उसके लिए न तो तुमको सजने की जरूरत है न तो मुझको न तो सखा सजेगा न तो सखी सजेगी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा मगर यह मत सोचना है सखी कि तुम्हारे बारे में मैं बहुत विचलित हूं बहुत मैं आनंदित हूं तुमसे मिलने के लिए क्या कहता बूंद समाना समुदमा एक बूंद वो समुद्र में समा गई समा गया एक बूंद एक ड्रॉप मगर ये उस दिन इंदौर के महंत महाराज इसका विस, विस्तार कर रहे थे स्वामी विवेकानंद भी कर रहे हैं एक बूंद उसको डर है वो डर गया नहीं नहीं आई एम गोइंग टू लूज माई एंटिटी अरे एक बूद का एंटिटी क्या हो सकता है मगर जो लोग साधक होते साधक स्वरूप जल की धारा, जल की बूंद नन्नी नन्नी जल के बूंदे जब लेकर आता बादल बेला के नौपंखड़ियों में इत्यादि जो वैल्यूज़ ओरिएंटेड बचपने में कविताएं हम लोगों ने पढ़ी थी स्वामी विवेकानंद को फ्रांस में एक महिला ट्रेन में पूछ रही है कच्चा आपके हिंदू धर्म को तो प्रतिष्ठित तो आपने कर दिया मगर हमारे धर्म के साथ आपके हिंदू धर्म का पार्थक्य बच संक्षेप में कह पाएंगे जरूर चल विवेकानंद कहते हैं एक छोटे से एक बादल का टुकड़ा हवा में उड़ते उड़ते जा रहा है एक बादल का टुकड़ा नथिंग एल्स बट समोटल ऑफ सो मैनी थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर तो वे परस्पर बात कर रहे हैं कि अरे जल की बूंद तू क्या बनना चाहेगा कोई बोल रहा है कि मैं तो गुलाब के फूल में गिरना चाहता हूँ कोई पानी की बूंद कह रहा है कि मैं घास के एक ऊपर शीश में आना चाहता हूँ मेरे उस पर सूर्य की किरणें प्रतिफलित रहेगी कोई बोल रहा है कि मैं मोती एक में एक मदर ऑफ में मोलस्का में मैं गिरना चाहता हूँ मैं मोती बनना चाहता हूँ एक बूद अलग थलग था दूसरे जल के बुद्ध कर अलग थलग तू क्या बनना चाहता है मैं वही बनना चाहता हूँ जो पिछले जन्म में बना था अरे पिछले जन्म में तो क्या बना था रेगिस्तान में गर्म तापित त्रिताप से तापित एक रेत के कण में गिरा कर्ण में गिरने के साथ ही साथ तुरंत विदिन नो टाइम मैं फिर से वाष्पीभूत हो गया मैं वही बनना चाहता हूँ इस जन्म में बेरे तो, तो मूर्ख है तो क्या तो तो अपने जीवन को तो तुम तो फिर तो संभोग नहीं कर पाया मैं मुझको न हो मगर एक लहमा के लिए क्षण के लिए भी एक तिरताप से तापित रेत के कण को तो मैं शीतलत्व तो प्रदान कर पाया वही मैं इस जन्म में भी होना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद कहते हैं की यही हमारे भारत का हिंदू धर्म का निचोड़ यही है हर एक हिंदू धर्म को मानने वाले अपने जीवन के सर्वस्य को देख भी एको आनंद सुख ज्ञान देने के बारे में सोचते हैं तो कबीरदास कहते हैं कि मैं तो वही देखते देखते आनंद में विघ्न हो गया है मृत्यु तुम तो मुझको मेरे पास आके नाथ कुदन मत करो तुम तो मुझको डराओ मत क्यों मैं अपेक्षा कर रहा हूँ उस बूद की बातें कि मैं अभी समुद्र में कब समा जाऊंगा बहुत सालों के पश्चात मृत्यु के कुछ दिन पहले इस कविता का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के बारे में ले, बाद वाले अंश में लिखते हैं हेरत हेरत हे, हे, हे सखी रहिया कबीर है कबीर देखते ही रह गया देखते देखते देखते ही रह गया क्या समुद्र समा न समुद्र कृपा करके समुद्र अपने आप में भूत को समा लेता है भूत में क्या क्षमता है समुद्र में समुद्र में मिलने की समुद्र की महिमा है कि उस भूत को आह्वान करते करते आओ आओ आओ तो तुम उसमें समा जाओ अब तुम्हारा परिचय मेरा ही परिचय हो गया अब तुम भी समुद्र ही कहा लाओगे विशाल कहा लाओगे तो मुंडक उपनिषद में भी हम तीसरे दिन के कुछ श्लोकों में देखेंगे कैसे हम अपने स्वरूप में विलीन हो जाएंगे उस अवस्था उस आनंद के बारे में जरा सा भी अगर सोचे तो कहाँ हमारा दुख कहाँ हमारी ग्लानि कहा हमारा पराजय कहा हमारी विफलता सब चली जाती है तो गीता में भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं दसवे अध्याय के सातवे श्लोक में एताम विभूति योगम च मम यो व्यक्ति तत्वतः अर्जुन मुझको जो तत्वतः मेरी अलौकिक शक्ति के साथ मेरी मेरी विभूति के साथ विभूति योग के साथ जो मुझको जानता है सो अविकम्पे न योगे न युज्यते न अत्र संशया इसमें तुम तनिक भी संशय मत करो कि मेरे विभूति को लेकर जो जानता है स्वरूप मैं कौन हूँ कृष्ण भगवान मक्खन खाना पसंद करते थे नन्ही चोरी करके खीर खाना ये सब जानवर के तत्व तानना नहीं हुआ कृष्ण भगवान के अलौकिक माइक तात्विक स्वरूप को विभूति को जो जानकर वस्तुतः जो जानता है वो वास्तव में भगवान में ही समा जाता है गुरुत्व तो इसमें क्या है अभिकम्पेन जागते कुछ वस्तु को पाने के लिए हमको दौड़ भाग करने की जरूरत पड़ती है स्कूल कॉलेज नौकरी स्वदेश इतना बिजी लाइफ दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे मगर आध्यात्मिक कुछ वस्तु पाने के लिए हमें स्थिर होना पड़ेगा अभिकम्पेन स्थिरता के साथ शांत चित्त से इसी श्लोक का अनुवाद रविन्द्र नाथ टैगोर बहुत सुंदरता के साथ करते हैं अपने गाने के माध्यम से हमारे बोझा थामाओ बंधु थामाओ बोझा बेगेते छुटिया ते छुटियाँ मैं दौड़ता जा रहा हूँ बोझा जागतिक बोझा के बाहर से मैं भागता जा रहा हूँ मोमेंट में दौड़ता जा रहा हूँ हे बंधु हे ईश्वर मेरे गति को तुम रोको अभिकम्पे और गति मत दो मगर हम लोग समय नहीं है खड़े खड़े जरा ध्यान कर लिए खड़े खड़े ट्रेन में जाते जाते ध्यान उससे नहीं होगा अभिकम्पे न दूसरे चीजों के लिए हम लोग इतना समय निकाल पाते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि किस बखूबी के साथ इस समय जितना समय हमारे आपके पास है इसी समय में यथेष टाइम हम निकालने में सक्षम हो जाएंगे अपने अध्ययन या मनन चिंतन करने के लिए परंपरा ज्ञान की परंपरा पहले और दूसरे श्लोक में हम ज्ञान की परंपरा पाते हैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ कि ओम ब्रह्मा देवा नाम प्रथम संबभूव देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा जी का आविर्भाव होना ब्रह्मा जी के पास ये ब्रह्म ज्ञान विश्व कर्ता भुवन से ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्रह्मा जी ही जगत के सृष्टि सृष्टिकर्ता पालनहार पालन करता ये ब्रह्मा जी के ही अलग अलग फैकल्टीज शंकर और विष्णु के रूप में आस्ते आस्ते हुए ब्रह्म विद्याम सर्व विद्याम प्रतिष्ठा ब्रह्म विद्या जो कि समस्त विद्याओं का आधारभूत है अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय या प्राह अपने मानस पुत्र बड़े मानस पुत्र अथर्व को उन्होंने यह ब्रह्म विद्या का पाठ पढ़ाया ब्रह्म विद्या सर्व विद्या का आधारशिला है प्रश्नोपनिषद में बहुत सुंदर हम वर्णन पाते हैं भारतवर्ष के विभिन्न जगह से बहुत मेरिटोरियस ब्रिलियंट आज के भाषा में आउटस्टैंडिंग कैलिबर वाले छह युवक सम्मिलित हुए व्हाट नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है अपने अपने लाइन में वे लोग परंगत बहुत सुंदर उपनिषद प्रश्नोपनिषद भी हैं वे लोग ऋषि के पास जाते प्रश्नोपनिषद के ऋषि के पास कहते हैं कि हम लोग आपसे जानने आए हैं हम लोग इसके बाद क्या करें कह एक साल तुम लोग पिपलाद ऋषि पिपलाद कहते है एक साल तुम लोग मेरा श्रम में तपस्या करो ध्यान करो उसके बाद अगर कुछ ज्ञातव्य है तो फिर मेरे पास आओ एक साल वो लोग ध्यान करने के बाद छ के ब्रह्मचारी शिष्य एक एक करके आते हैं सबको कहते हैं कि ठीक है इसके बाद ब्रह्म विद्या मैं तुमको कहता हूं ब्रह्म विद्या का ब्रह्म विद्या समस्त विद्याओं का आधारशिला है ब्रह्म विद्या में भी न्यूक्लियस के रूप में बीज के रूप में ओंकार अफ आका उपासना करता है आ का ध्यान करता है जागतिक वस्तु पाता है आका ध्यान अर्थात जगत संसार का ध्यान जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रश्नोपनिषद के भाषा में अगर सोचे सब के सब अ के उपासक है अ के ध्यान करने वाले हैं आर्कमेडिस न्यूटन और भी बड़े बड़े युगवानदम सब उपासना अके उपासक थे। इस विश्व ब्रह्मांड में एक तत्व को लेकर उस पर गहराई में चले गए अका उपासना करने से जो कुछ भी जानता है पाना चाहता है एक विद्यार्थी अ का उपासक अगर बन जाए डिटेल्स में वहां पर का अकाउपासना है ऊ का उपासना है माँ का उपासना ये है तो अका उपासना करने से जागतिक विषय के गहराई तक हम पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं जो तो लोग ऊ का उपासना करते हैं वे लोग अ प्लस ऊ अर्थात तो टू डू समथिंग फॉर अदर्स ये जो आविष्कार मैंने किया है ये सिर्फ मेरे पास तक नहीं लेट अदर्स ऑल्सो बी बेनिफिटेड आउट ऑफ माई दिस इन्वेंशन आउट ऑफ माई दिस नॉलेज और माँ के उपासक जो लोग बन जाते हैं मां के उपासक जो बन गए वे और गहराई में अच्छा तत्व क्या जिस है जिससे अ की सृष्टि हुई अब मां की सृष्टि हुई है अर्थात तब वो ओंकार के संपूर्ण ज्ञान के अधिकारी हो जाते कहते हैं कि अ ट्रो साइंटिस्ट विल नेवर गिव अर सिंगल पार्टिकल ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रॉम हिस्स माइंड एटम बम के आविष्कार ने कभी ये सोचा नहीं था कि इससे हजारों लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे अ उपासना ऊ के उपासना और मां का उपासना तो कह रहे हैं कि ये समस्त विद्याओं का जो आधार है ब्रह्म विद्या आगे चलकर हम पाएंगे तो उसको सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को कहा अथर्व अपने शिष्य अंगिरा को कह रहे हैं अंगिरस से सत्याव सत्यावाह अंगिरस को कह रहे हैं अंगिरस से मुंडक उपनिषद हम पा रहे हैंड ये हमारे हम आप जो पा रहे मुंडक उपनिषद के रूप में ये सिक्स हैंड और मुंडक उपनिषद के बाद से ये व्यासदेव व्यासेव के बाद से अस्त हस्ते शंकराचार्य शंकराचार्य के बाद से अस्त हस्ते हमारे आपके गुरु तक ये गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान आ रहा है तो एक गृहस्थ जाते हैं तीसरे नंबर श्लोक पे आइए शौनको हवई महाशाला अंग रसम विधिवत प्रपच्छ कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवती यहाँ से मुंडक उपनिषद शुरू होता है बहुत सुंदर बहुत मीठा श्लोक कह रहे हैं की महाशाल बहुत लोगों में गलत फहमी है कुछ गृहस्तो में आज भी संस्कार है कि उपनिषद को घर में नहीं रखना चाहिए महाभारत को घर में नहीं रखनी चाहिए महाभारत किसी के घर में रहे तो झगड़ा होगा उपनिषद को घर में नहीं रखना चाहिए यह तो ब्राह्मणों के लिए साधु संन्यासियों के लिए है मगर मुंडा उपनिषद के जो श्रोता है महाशाल साल अर्थात गृहस्थी महाशाल अर्थात जो श्रेष्ठ बेस्ट एमंगस्ट ऑल द हाउस होल्डर्स तो श्रेष्ठ कैसा हो गया गृहस्थी यहाँ पर बहुत सुंदरता के साथ टीकाकार लिखते हैं कि मूलतः तीन प्रकार के गृहस्थी होते हैं संसारी नहीं संसारी गृहस्थी में हम बार बार कहते चले आ रहे है संसारी कौन है जो बहिर्मुख सुख के प्रति आसक्त है वो संसारी है भले ही उसने दीक्षा ली हो भले ही रोज पूजा पाठ कर रहा हो भले ही वो करोड़ों रूपए का दान ध्यान कर चुका हूं मगर वो सुख क्या अन्वेषक है बहिर्मुख संसार की प्रत्याशक् गृहस्थ कौन है जैसे ब्रह्मचर्याश्रम में कुछ डूज डोंड संस आश्रम में कुछ डूज डोन्ट्स जैसे गारहस्थ आश्रम में भी कुछ नियमानुवर्तित है और नियमों का जो पालन कर रहा है वही गृहस्थ है तो ये महाशाल अर्थात श्रेष्ठ गृहस्थ तीन प्रकार के गस्थ होते हैं का लिखते हैं एक तो वे गृहस्थ हैं जो जानते हैं जीवन का मानव जीवन का गंभीर अर्थ क्या है वे ज्ञानवान बनना चाहते हैं ज्ञानी होना चाहते है गड्ढा ले का प्रवाह में बहना नहीं चाहते वे जानते हैं मौलिक रूप से कि सत्य क्या है असत्य क्या है आचार्यों के पास से शास्त्र से उनको इतना ज्ञान प्राप्त तो हो चुका है कि मनुष्य का स्वरूप क्या है ऐसे मनुष्य ऐसे गृहस्थ अपने मन को निग्रह करना जानते हैं जब जब जो जो मन चाहे मन को तब तब वो चीज नहीं देते हैं। निग्रहित मन मन संपन्न वे आत्मा संयमी आत्मा होते हैं परमात्मा या भगवान का चिंतन करते हैं और आस्ते आस्ते आस्ते आस्ते, आस्ते क्रमशः देवी संपदों के अधिकारी बन जाते हैं और चूंकि संसार में है दूसरे पांच दस लोगों के साथ उठना बैठना है समाज है इसलिए कुछ अच्छा कपड़ा पहनना अच्छा खाना खाना तथा कथित अर्थ में कुछ भोगवाद्य जीवन यापन अगर करना भी पड़े तो उसमें कर भी लेते मगर उसमें कुछ आनंद नहीं मिलता न तो वह तेसा आनंद कथइयती उसमें उनको कुछ आनंद नहीं मिलता सांसारिक जीवन से जीवन यापन करते करते कभी मित्रों के साथ रिश्तेदारों के किसी शादी के घर चले भी गए मैरिज पार्टी में भी चले गए मगर वह खो गए आनंद में हा? वहाँ पर भी मन ही मन ईश्वरीय चिंतन में डूबे हुए है तथा कथित भोग भले ही वे लोग कर रहे हैं मगर भोग के लिए भोग नहीं कर्तव्य के लिए भोग और किसी भी एक भोग में भी उनको आनंद नहीं मिल रहा क्यों आनंद के खाने का जो उन लोग ने आविष्कार कर लिया है कहने की दूसरे श्रेणी के लोग वे होते हैं जो जीवन भर भोग में तो डूबे हुए हैं मगर जीवन संध्या में आकर वे लोग दिन का भटका शाम को अगर संभल जाए रात भर अपनी यात्रा को संभालते हुए सुबह गंतव्य तक पहुंच ही जाते हैं दूसरे प्रकार के गृहस्थ ये हैं और तीसरे प्रकार के गृहस्थ तो वे हैं जो कि जानते ही नहीं जानने का प्रयास भी नहीं करते ज्ञान लाभ को जो तुच्छ समझते हैं हंसी मजाक करते हैं तो ये महाशाल अर्थात विशिष्ट गृहस्थ श्रेष्ठ गृहस्थ ये एक एक करके सातवें पांचवे स्तर तक पहुंच गया था हम जानते हैं कि गृहस्थों का एक एक करके सबसे पहले देहचारी होते हैं देह न चरती देहा चरती देहा ही देह में विचरण करना देह के साथ विचरण करना देह के लिए विचरण करना सुख सुख सुख मैं और मेरे परिवार के लिए वे लोग सोच रहे हैं उसको शास्त्र वेद ने कहा देहचारी क्या पशु भी देहाचारी है तो पशु के साथ मनुष्य का पार्थक्य क्या रहा गया नहीं मनुष्य कर्मचारी है कर्मचारी हिंदी में हम जो को सोचते हैं मेन्यूल ग्रुप सर्वेंट वो नहीं कर्मचारी अर्थात कर्मेण थी कर्माचर थी कर्मेव विचार करते करने की क्षमता है ये काम करूं या ना करू <coughs> इस काम को करने से क्या फायदा वट वे आई एम गोइंग टू बी बेनिफिटेड इफ एट ऑल आई परफॉर्म दिस वर्क विचारों के साथ कर्मचारी कर्मेणा चले कर्म के लिए कर्म के साथ और कर्म में ही विचरण करते हुए कर्मचारी मगर उपनिषद शास्त्र चेता रहिए कि कर्म में घर्षण है कर्म में तनाव है कर्म में ऊष्मा है कर्म में मनमुटाव है मतांतर है मनांतर है तो इसलिए हम लुब्रिकेंट देते हैं तो जब तक उस कर्म में भाव न ले आए तो कर्म हमें बांध देगा कर्म विल डेफिनेटली लीडर टू ग्रीफ दुख भाव को लेकर ये भाव मानो के कर्मचारी हम जो काम कर यही काम करेंगे नथिंग स्पेशल वे आर टू डू मगर जो काम करे उसी काम में एक भाव ले आएंगे भाव बहुत सुंदर हिंदी में भजन है कौन कहता भगवान खाते नहीं यशोदा कैसे तुम खिलाते नहीं कौन कहते भगवान नाचते नहीं गोपियों कैसे तुम नचाते नहीं तो भाव उनके अंदर जो भाव तो हमारे आपके अंदर अगर वो भाव तनिक भी आ जाए तो भगवान तो आने के लिए राज्य है मगर वो भाव कहाँ जो हम उनको बुला सके तो करे भावचारी अर्थात भाव न चरेती भाव आचरित भाव चाहिए एक कर्म के पीछे पूजा का भाव हम लोग का प्रसंग था मोक्ष तो मोक्ष का मार्ग कैसे प्रशस्त हो भावचारी मगर ऋषि फिर चता रहे हैं भाव इंटरमीडिएट फेज के लिए ठीक है भाव में अटक मत जाओ नहीं तो भावुक बन जाओगे सेंटिमेंटल हम हो जाएंगे इमोशनल हम हो जाएंगे छोटी छोटी बातों पर मन खराब हो जाएगा आंखें गिली हो जाएगी क्रोधित हो जाएंगे छोटी छोटी बातों पर उसके भाव से भी ऊपर उठना क्या तत्वचारी तत्वेन न चरेती तत्वाचरती तत्व एक तत्व को लेकर जीवन का एक उद्देश्य है तत्वचारी तक अगर हम पहुंच गए तो फिर श्रेष्ठ ग्रस्त हो गया वो तब वो भगवतचारी हो गया तब जो कुछ कर रहा है सब कुछ भगवत प्राप्ति के लिए कर रहा है अब वह किसी को क्षमा नहीं कर रहा है क्षमा उसका स्वरूप हो गया है अ क्रोधी नहीं क्रोध नहीं करने का प्रयास नहीं कर रहा है क्रोध उसके जीवन में आया ही नहीं आ ही नहीं सकता क्रोध उसके जीवन में क्यों ईश्वर का इतना शानिक धन जो कर चुका है तत्वता जो हमने देखा भी भगवान ने जन्म कर्म चौ दिव्य तत्वता जो तत्वता मेरे अलाओ जन्म और लीला को जानते हैं तत्वता वो उनमें ईश्वर के गुण समा जाते हैं तैसे महाशाल से महान विशिष्ट गृहस्थ सौनक सौनक के पुत्र वही सुनने को आता है अतीत काल में सौनक के पुत्र विधिवत अंगी उपसंद विधिवत अर्थात शास्त्र के अनुसार रॉ नहीं क्लीन तो है मगर कुछ जानता नहीं ऐसी बात नहीं है सब कुछ जानता है संसार अनित्य है या बोध हो गया प्रतिबोध विदितम एनफ, एनफ। बहत बहुत हो चुका संसार को बहुत देख लिया मैंने तो यह एक मौलिक वैराग्य इसको कहते हैं एक गृहस्थी का वैराग्य उसका अर्थ ये नहीं कि संसार को छोड़कर आप हिमालय के गुहाओं में चले आए सुख के लिए जब जब आपने आप कदम बढ़ाया क्या सुख मिला हम आज 60 साल 70 साल 80 साल के लगभग हो चुके हैं 50 साल के हो चुके हैं अपने जीवन के बीते हुए दिनों पर जरा दृष्टि निक्षेप करें तब तो देखेंगे जब जब हमने सोचा था कि यहाँ पर आनंद है मुझे क्या आनंद मिला जब जब सोचा था कि मुझे सुख मिलेगा क्या मुझे सुख मिली नहीं मिला मगर हम भूल जाते हैं किसी भी एक्सपीरियंस को अनुभव को याद नहीं रखते हैं उन अनुभवों को अगर हम याद रखने का प्रयास करें तो स्वाभाविक तौर पर आज हमें जगत संसार उस हिसाब से बेकौन बुलाओ नहीं करेगा इशारा करके आओ आओ आओ, आओ मुझबर रम जाओ बहुत हो चुका संसार को बहुत देख लिया सुख का अन्वेषण आनंद का अन्वेषण बहुत संसार में आनंद है नहीं तो आनंद देगी कहा से संसार तो ये कह रहे कि विधिवत अधिभतिक रूप से अर्थात विधिवत अर्थात हम जानते हैं हाथ में एक सूखी हुई लकड़ी ले जाना पहले के जमाने में वो वाइली सिंबॉलिक हुआ करता था सूखी लकड़ी अर्थात रेडी टू तो कैच द फायर ऑफ नॉलेज मैं सूखी लकड़ी के मैं गीली लकड़ी के सामान नहीं हूँ कि बार बार आप बोलते रहेंगे मैं समझ नहीं पाऊंगा एकदम जरा सी आग की चिंगारी उठी नहीं कि लकड़ी ने दब करके आग को पकड़ लिया ज्ञान आपके श्रीमुख से जो भी ज्ञान कृपा करके आप निकालेंगे उस ज्ञान को मैं समझने में सक्षम होऊंगा समित पाड़ी पाड़ी अर्थाथ, समित पानी पानी ही अर्थात अर्थात होगा लकड़ी यज्ञ के लिए यज्ञशाला में रखने वाली लकड़ी यह हाइली सम्बोलिक अधिभतिक रूप से और अधिदैविक रूप से मानसिक रूप से मैंने संसार को देख लिया संसार में कर्तव्य कर्म मैंने निभा लिए अब इसमें कुछ नहीं है आने के बाद प्रपक्ष प्रकृष्ठ रूपेण प्रश्न करता है आज की शिक्षा व्यवस्था और ट्रेडिशनल शिक्षा व्यवस्था आज हमने घर में ट्यूटर को बुला लिया अब छात्र बोलते हैं वो सलाजना आए तो अच्छा रहेगा आज पाकिस्तान के साथ फाइनल मैच है तो इसमें श्रद्धा का एकांत अभाव वह विद्यार्थी उपकृत नहीं होने वाला है ट्रेडिशनल है क्या है विद्यार्थी हैज टू गो टू द टीचर विद्यार्थी प्रपच्छ ये श्रेष्ठ ये गए गुरु के पास आचार्य के पास शिक्षक के पास और प्रपच्छ प्रकृष्ट रूपेण प्रश्न किया श्रद्धान्वित होकर प्रश्न करते हैं भगवान संबोधन भगवान के रूप में करते हैं भगवान मैं विशेष रूप से जिज्ञासु हूँ कुतूहली नहीं हूँ मैं ये कुतूहल अलग चीज हो गई जिज्ञासा अलग चीज हो गया मैं जिज्ञासु हूँ कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्विदम विज्ञात भगवती थी कौन सी ऐसी विद्या है जिसको जानने से सब कुछ का ज्ञान हो जाता है अर्थात तो और कुछ जानने की प्रयोजन ही नहीं रहता एक बच्चे ने यह कर लिया कुछ पढ़ ली क्या पढ़ी किस लिए वेदांत करे कि किस लिए सब्ज मिस नोमर किस लिए हो नहीं सकता वो किस लिए करे आनंद के लिए किस लिए फूल खिलता है अरे फूल के खिलने में उसमें आनंद है किस लिए सूरज उगता है अरे सूरज के उगने में आनंद है नदी किस लिए बहती है अरे नदी के बहाव में आनंद है सब कोई ब्रह्म के बही प्रकाशक ब्रह्म के स्वरूप है भया सूर्य भया तपति अग्निशवायु समृत धावती पंचकम हमको आपको पता नहीं पत्ते क्या झड़ रहे हैं पत्त्यान्ना झड़े गए होते इन पत्तों का हो गया अब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाए तो उसमें खाना नहीं बन पाएगा, एक्सरस नहीं बनेगा पौधों को खाना नहीं मिलेगा पौधे अस्त दुर्बल हो जाएंगे, नेचुरल डेथ हो जाएगा इसलिए पत्तों के झड़ जाने में ही आनंद है कोम नए आ रहे है क्यों आ रहे है नए न्यू जनरेशन नए पत्ते आकर अब उसका बागडोर संभालेंगे मुझको दुख हो रहा है कि मेरे घर में कोई रिश्तेदार मर गया मगर मृत्यु में भी उसका आनंद है क्यों नए रूप में वो नए रूप में अब वो आएगा ये शरीर चला गया शरीर में नहीं हो रहा हम जैसे कपड़े बदलते रहते हैं नए कपड़े के साथ आनंद हो रहा है न्यू ड्रेस नई कक्षा नया नौकरी एक नया सवेरा नई उमंगे नई आशा उसी बात एक नया जीवन तो किस लिए था तो उसमें आनंद है इसलिए तो किस लिए वो ब्रह्म विद्या को जानना चाह रहा है कि और कुछ जानने की जरूरत नहीं हो रही वो ये भी पढ़ रहा है ये भी पढ़ रहा है फिर सोच रहा है कि बी भी कर ले उसमें भी आनंद उसमें भी और शायद मेरी फ्यूचर ब्राइट हो जाएगी इसमें भी सब कुछ करता जा रहा है क्या हुँ? आनंद के लिए मगर वास्तव में आनंद ब्रह्म विद्या कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या को एक बार जान लो ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर को जान लो फिर जो खुशी वो करो। ईश्वर को जान लेने के पश्चात आप जो करें तो ब्रह्म विद्या को किस भाती कस्मिन भगवो विज्ञात सर्विदम विज्ञात भगवती थी इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म विद्या को जानने वाला फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब का ज्ञाता हो जाएगा <coughs> दूसरे को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी या उसको जान लेने के बाद और कुछ भी अगर आप जानना चाहें वास्तव में भारतवर्ष का यह समस्या नहीं है विज्ञान और धर्म के साथ युद्ध भारतवर्ष का नहीं है युद्ध ये समस्या हिस्ट्री के छात्रों को पता है रेनेसा के पहले सेवेंटीन सेंचुरी में यूरोप में जब पादरियों का बहुत अधिक बोलबाला हुआ करता था गैलीलियो की मरना पड़ा उन्होंने कह दिया कि सूरज स्थिर पृथ्वी घूमता है पादरियों ने कहा कि सूली पर चढ़ाया गया न्यूटन को भी बहुत समझ समझ कर बोलना पड़ा पादरी लोग उसके विरोध में चले जाएंगे प्रोफेसर ब्राउन उसके पहले सब लोगों के यही धारणा थी कि ये हॉलो है आदमी खाता है ड्रम कैसे हॉलो है एक इनलेट है एक आउटलेट है प्रोफेसर ब्राउन शमशान से वहां से ले लेके आया करते थे कॉप्स डेड बॉडीज लाल के रात बे सेट करके फिर दो तीन दिन, दिन बाद फिर रात में समसार में ले आया करते थे, कहा जाता फादर फादर ऑफ मॉडर्न एनोटोमी बक्कल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल ये सब कुछ जब ये पादरी को पता चला उनको भी शूली पर चढ़ा दिया गया क्यों विज्ञान के साथ धर्म का उन लोग उसके बाद रिविल रेनेसा हुआ कुछ ऐसे कांठ ऐसे कुछ युवक मार्क्स ऐसे युवकों का जन्म हुआ जो लोग बदला लेने के लिए ईश्वर के विरुद्ध आचरण करने लगे मगर भारत में भारत में भी चरक चरक को ऋषि का दर्जा दिया गया सुश्रुक को इतने बड़े बड़े एमडी एमएस, इन लोगों को ऋषि का दर्जा दिया गया आर्यभट्ट को ऋषि का दर्जा दिया गया इतने बड़े मैथमेटिशियन मगर इन सब ने इतने सब करने के पहले इन लोगों ने क्या किया ब्रह्म विद्या को जान लिया चरम और परम तत्व को जान लिया जानने के पश्चात लोकहितार्थ के लिए तब जहां जहां वे लोग कोशिश कर रहे है विद रैप अटेंशन फटाफट फटाफट फटाफट झट झट झट झट झट झट पारंगत होते जा रहे पारंगत होते जा रहे पारंगत होते जा रहे है ब्रह्म विद्या को जान लिया अर्थात कंसंट्रेशन के मालिक बन गए एक एक विद्या तीन तीन चार चार दिनों में ही पारंगत में आती जा रही है आती जा रही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलिवर थे इसलिए एक्स्ट्रा अचीवर ग्रेट अचीवर बन गए अपने अपने तो ये मूलतः भारतवर्ष में इसका झगड़ा नहीं है विज्ञान बनाम धर्म का ये पाश्चात्य शिक्षा से अब हम लोग दो पन्ने विज्ञान क्या पढ़ लिए अब हम लोग बोलते हैं वी डोंट बिलीव इन योर दिस गॉड जो इसमें हम सृष्टि तत्व पाएंगे उस सृष्टि तत्व के साथ फिजिक्स का कुछ भी पार्थक्य नहीं है कुछ लोग ही हम पाएंगे निर्गुण निर्विशेष शुद्ध चैतन्य ब्रह्म अपने ही माया को उपहित करके ईश्वर बने ईश्वर से आकाश आकाशत वायु और वायु अग्निर्ग्निर्दे ये पंचतन मात्र बना फिजिक्स कह रहे कि सबसे पहले कॉस्मोस की ईथर ईथर की सृष्टि हुई ऋषि मुनियों ने जो आकाश आकाश की सृष्टि हुई आकाशत वायु विज्ञान ने कहा हिलियम हिलियम की सृष्टि इन लोगों ने हीलियम गैस नहीं कहा लोगों ने ध्यान में देखा कि वायु के आकाश आकाशत वायु वायु और अग्नि वायु से आग बने विज्ञान फिजिक्स कह रहे कि हीलियम कोहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से एक जगह पृथ्वी के हीलियम पार्टिकल्स से एक जगह होकर सूरज बन गया जहां लोग कह रहे कि सूरज बना वहां ये, लो, ये लोग ने कहा आकाश आकाशत वायु अग्नि ही आग अग्नि अद्भुत आग से पानी बना वहां लोग ने कहा कि हीलियम से हीलियम गैस ऐसी आस्ते ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनकर वाटर करोड़ों वर्ष बाद पानी भूत होकर पानी बरस गया अचानक वो ठंडा हो गया ठंडा होकर नौ ग्रहों में पहले नौ ग्रह तो और भी ग्रह हो गए नौ ग्रहों में टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े के रूप में विचुरित हो गयी ने कहा कि उससे आकाश आकाश वायु और वायु अद्भ्य पृथ्वी पानी से पृथ्वी का निर्माण हुआ पूरा क्या मगर डेप्त में अगर हम जाए डेप्त में अगर जाए एक वैज्ञानिक दो पन्ने विज्ञान पढ़कर नहीं अगर वास्तव में गहराई में जाए तो उसको जैसे अब भी में नहीं हो रहा जर्मनी में चले गए महाभारत में एक जगह रहा है कि दुरारोग्य खत उसको हिमालय के गर्म उष्ण सलील से हॉट स्प्रिंग से वे लोग बनाया करते थे अब इसको महाभारत के उन 11 श्लोकों को जर्मन ने ले ली वे लोग हिमा के उसमें देख रहे हैं कि 800 डिग्री सेल्सियस से, से ज्यादा टेम्परेचर में बैक्टीरिया रहते हैं वे लोग इन बैक्टीरिया को लेकर वहां कल्चर कर रहे हैं और दूषित खत जर्मन के पंडित लोग ब, ब, ब, सोच रहे हैं कि यह दूषित खत और कुछ नहीं कैंसर ही हुआ होगा कैंसर आज बढ़ गया ज्यादा मगर उन दिनों दूषित खत तो उसका दूषित खत जिसका और किसी भी तरह से इलाज नहीं हो सकता उसका उपचार के लिए वे लोग अगर हिमालय के हॉट स्प्रिंग के पानी से कुछ विशेष प्रक्रिया करके मलम पट्टी लगाते हुए तो जरूर जरूर जरूर हिमालयन के हॉट स्प्रिंग में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि भविष्य काल में कैंसर की भी इलाज करने में तो विद्या भारतवर्ष में हम दो पन्ने विज्ञान का क्या पढ़ लिए शास्त्रों का क्या पढ़ लिया हमने अपने हेरिटेज को छोड़ दिया और वे लोग हमारे पास हमारे पूरा अथर्व वेद उनके पास चला गया महाभारत उनके पास चली गई तो कहने का मतलब यह है कि सर्व विद्याम प्रतिष्ठान डायरेक्ट अप्रोच से वे कह सकते थे मगर वो नहीं कल से हम देखेंगे आज जरा भूमिका में हम लोगों का ज्यादा समय लग गया इसलिए सिर्फ तीन स्लोक ही हो पाया कल से हम जरा दुरंत ट्रेंड से चलेंगे नॉन स्टोक <laughs> क्योंकि तीन दिन वैसे से एक दिन चलाया गया कल से हम जरा चुम्बक चुम्बक स्लोकों को लेते आगे बढ़ेंगे शाते शां शाते हरी कृष्ण तत्समस्त